पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र दो यह सारंभम संप्रज्ञात और असमप्रज्ञात समाधि चित्त का धर्म है जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है तथापि केवल अंत की दो ऊंची अवस्थाओं में उसका प्रादुर्भाव होता है प्रथम तीन निचली अवस्थाओं में रज तथा तम की प्रधानता से विक्षेप तथा तो मल के आवरण से दबा रहता है चित्त की पांच अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। पहला अवस्था। इस अवस्था में तम प्रधान होता है रज तथा तो सप्त दबे हुए गौर रूप से रहते हैं यह अवस्था काम क्रोध लोभ और मोह के कारण होती है जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तब मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान अधर्म राग और अनैश्वर्य में होती है यह अवस्था नीच मनुष्यों की है दूसरा छिपता अवस्था इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है तम और सत्व दबे हुए गौर रूप से रहते हैं इसका कारण राग द्वेषादि होते हैं इस अवस्था में धर्म अधर्म राग विराग ज्ञान अज्ञान ऐश्वर्य और अनैश्वर्य में प्रवृत्ति होती है अर्थात जब तमोगुण सत्वगुण को दबा लेता है तब अधर्म अज्ञानादि में और जब सत्व तम को दबा लेता है तब धर्म ज्ञानादि से प्रवृत्त होती है यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुष्यों की है तीसरा अवस्था। इस अवस्था में सत्वगुण प्रधान होता है रज तथा तम दबे हुए गौर रूप से रहते हैं यह निष्काम कर्म करने तथा राग द्वेष काम क्रोध लोभ और मोहादि के छोड़ने से उत्पन्न होते हैं इस अवस्था में क्योंकि सत्व गुण किसी मात्रा में बना रहता है इस कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य में होती है परंतु रजोगुण चित्त को विक्षिप्त करता रहता है यह अवस्था ऊंचे मनुष्यों तथा जिज्ञासुओं की है यह तीनों अवस्थाएं चित्त की अपनी स्वाभाविक नहीं है और न योग की है क्योंकि बाहर के विषयों के गुणों से चित्त पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है चौथा अवस्था, जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बहता रहे तब उसको एकाग्रता कहते हैं यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है अर्थात जब चित्त में बाह्य विषयों के रज तथा तम का प्रभाव न रहे तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिक के सदृश स्वच्छ होता है उस समय उसमें परमाणुओं से लेकर महत्त्व पर्यंत ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित्री विषयों का यथार्थ साक्षात हो सकता है इसी की अंतिम स्थिति विवेक्याति है जिसकी ऊपर व्याख्या कर आए हैं एकाग्रता को संप्रज्ञा समाधि भी कहते हैं इसमें प्रकृति के सर्व कार्यों गुणों के परिणामों का पूर्णतया साक्षात हो जाता है निरुद्धावस्था जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्कार हो जाता है तब उस ख्याति से भी वैराग्य पर वैराग्य उदय होता है क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति है इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर सर्व वृत्तियों के निरोध होने से चित्त की निरोधावस्था होती है इस निरोधावस्था में अन्य सब संस्कारों के तिरोभावपूर्वक पर वैराग्य के संस्कार मात्र शेष रहते हैं निरोधाभावस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता तथा अविद्यादि पांचों क्लेश सहित कर्माशय रूप जन्मादिकों के बीज नहीं रहते इसलिए इसको असंप्रज्ञात तथा निर्वीत समाधि भी कहते हैं इस शंका के निवारणार्थ सर्ववृत्तियों के निरोध होने पर पुरुष का भी निरोध हो जाता है अथवा क्या वह शून्य अवस्था है अगले सूत्र में बतलाया है कि सर्व वृत्तियों के निरुद्ध होने पर पुरुष शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित होता है